त्व चिंतन योग की परंपरा पंचानवे भारत का राष्ट्रवाद और पश्चिम का विकासवाद इस चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में भगवान कृष्ण योग की परंपरा का वर्णन करते हैं यह योग की शाश्वतता को प्रकट करता है भारतीय मानस ऐसा है कि वह प्राचीनता को किसी तथ्य के प्रमाण के रूप में अधिक ग्रहण करता है विशेषकर धर्म या तत्व के क्षेत्र में जब तक उसका आधार प्राचीनता में नहीं प्राप्त होता तब तक उसकी प्रामाणिकता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है पाश्चात्य देशों के संदर्भ में बात बिल्कुल उल्टी है वहां के लोग अत्यंत नवीन तथ्य को अधिक प्रामाणिकता देते हैं क्योंकि वे उसे विज्ञान की कसौटियों में अधिक खरा उतरा हुआ मानते हैं इस अंतर का कारण यह है कि भारत का सिद्धांत जहाँ राष्ट्रवाद को मान्यता देना है वहीं पाश्चात्य देश विकासवाद के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं भारतीय तत्वज्ञान की दृष्टि से वह शुद्ध निष्कलंक ब्रह्म अपने को जगत के रूप में अभिव्यक्त करता है यह मानो रास की ही प्रक्रिया हुई रास के बहुत अधिक हो जाने पर कोई विशेष शक्ति अवतरित होती है और संसार को ऊंचे स्थान पर ले जाती है यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है पाश्चात्य देश यह मानते हैं कि जीवन का सतत विकास हो रहा है इसलिए नवीनता उनके लिए अधिक प्रमाणिक होती है भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों का अंतर कोई ऐसा नहीं कि समझ में ना आए वास्तव में भारत का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है और पश्चिम का आधिभौतिक अब भले ही आधिभौतिक दृष्टि से हमारा विकास हमारी उन्नति हो रही हो पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमारा रास ही हो रहा है इसीलिए भारतीय परंपरा प्राचीनता के प्रति अधिक समर्पित है पर भारत में भी कालिदास जैसे कवि हो गए जिन्होंने प्राचीनता की वकालत नहीं की कालिदास तो कहते हैं पुराण मृत्यव न साधु सर्वम न चापि किंच मृत्युव्यम सा संताह परीक्षा तरद भजनते मूढ़य बुद्धि ही पुरानी होने से ही सब बातें अच्छी नहीं होती और नई होने से ही कोई बात दोषयुक्त नहीं हो जाती सज्जन पुरुष तो परीक्षा करके किसी बात की अच्छाई या बुराई देखते हैं ऐसा सोच करके कि किसी ने इस बात को अच्छा कहा है या प्राचीन समय से इसे अच्छा माना जाता है रहा है किसी बात का विश्वास कर लेना मूल पुरुष का काम है फिर भी भारत में विशेषकर धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी परंपरा रही कि सिद्धांत की प्राचीनता ही उसकी प्रामाणिकता का आधार रही इसीलिए भगवान कृष्ण अपने द्वारा दिए गए उपदेश की प्राचीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री भगवान उच इम विवस्वते योग विवस्वान्मन वे प्रा मनु ऋक्ष कवे ब्रवीत एवं परमरा प्राप्त इमं राज विदु सकाह परम तप योगः श्री भगवान बोले मैंने यह अव्यय योग सूर्य को बतलाया था सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह बतलाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ाकू से यह कहा हे इस प्रकार वंश परंपरा से चले आए इस योग को राजा राजर्षिगण जानते थे वह योग काल प्रभाव से इस श्लोक में नष्ट हो गया यह वही पुरातन योग है जो सभी मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया है क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है यह वास्तव में धर्म का सबसे गूढ़ रहस्य है छियानबे योग की प्राचीनता इन तीनों श्लोकों में भगवान कृष्ण योग की गुरु शिष्य परम्परा का वर्णन कर योग की प्रशंसा और महिमा का वखान करते हैं इस परंपरा से योग की प्राचीनता सिद्ध की गई है यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के साथ ही योग का भी प्रारंभ हो गया और इसलिए एक सृष्टि के समान ही शाश्वत है भगवान कृष्ण इस योग को अव्यय कहते हैं वह योग जो कभी क्षीण नहीं होता भगवान बुद्ध की भाषा में यह धम्म है जिसे अंग्रेजी में इटर्नल लॉ शाश्वत नियम कहेंगे इमम योगम कहकर उस कर्मयोग को ध्वनित किया गया है जिसकी चर्चा दूसरे और तीसरे अध्यायों में हुई है पर शंकराचार्य इस योग से ज्ञान योग का तात्पर्य लेते हैं उनके मतानुसार ज्ञान योग का अर्थ होता है संन्यास योग यानी यतियों का धर्म ये इस प्रसंग इस वे इस प्रथम श्लोक पर भाष्य करते हुए प्रारंभ में लिखते हैं यह अयम योग अध्यायद्वयन उक्ता ज्ञान निष्ठालक्षणम प्रवित्ति कर्मयुपाय येदारिसमा प्रवृत्तिलक्षण च गीतासु सर्वासु अयम योग विवक्षिता भगवता अर्थात यह जो योग पिछले दो अध्यायों में कहा गया है जो रूप और संन्यास सहित है जिसका कि कर्म योग उपाय है जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षणों वाले वेद के अर्थ की परिसमाप्ति है संपूर्ण गीता में वही योग विवक्षित है